मैं काल हूं त्रेता युग की जिस घटना का मैं वर्णन कर रहा हूं वो अपने आप में इतनी विचित्र थी कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था एक और सिंहासन पर बैठने के लिए विधि विधान की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी तो दूसरी ओर केकई के कक्ष में एक अलग ही खेल चल रहा था एक ऐसा खेल जिसके अंत की कल्पना करते ही हृदय कांप उठे महाराज दशरथ अभी तक यज्ञ मंडप में नहीं पहुंच पाए उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था मंत्री वरसुमंत्र आज्ञा करें गुरुदेव मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि न अभी तक महाराज यज्ञ मंडप में आए और ना उनकी कोई सूचना है कि हाँ सुमंत, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि महाराज किसी भी अवसर पर देर से आए हों, और ये तो सारी अयोध्या का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्हें श्री राम को स्वयं अपने हाथों से सिंहासन पर आसीन करना है, फिर इतना विलंब। क्या कारण हो सकता है इस विलंब का? गुरुदेव, स्वयं राम भी महाराज को लाने के लिए गए ह� पर ये तो पता चलना ही चाहिए कि वो है कहाँ। मंत्री वर सुमंत अब और कोई उपाय नहीं आप तो राजमहल के कोने-कोने से परचित हैं। अब आप कृपा करके जाएं और महाराज को बिना किसी विलंब के लेकर आएं। जैसे आपकी आज्ञा, गुरुदेव। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। ईश्वर करे सब शुभ ही हो। महारा� हर कोई उन्हें ढूंढ रहा था सबसे अधिक Ram राम और गुरु विशिष्ट थे राम को महाराज दशरथ के स्वास्थ्य की चिंता थी कि अचानक पिताजी को क्या हो गया वो किसी से मिल क्यों नहीं रहे इसी चिंता में वो उन्हें हुए महल के एक और बने ये क्या सुन रहा हूँ? शिवाले में लगता है कोई सिसक रहा है ये कौन हो सकता है? पिताश्री आप यहाँ? और इस सवस्ताम? क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ है आपको? आप आप ठीक तो है ना? राव मेरे बच्चे ये क्या पिताश्री? आप तो रो रहे हैं ऐसी कौन सी पीड़ा है आपको किसने पहुंचाई आपको पीड़ा बताइए पिताश्री बताइए बेटे राम मैं तुम्हारा प्रादि हूँ मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है नहीं पिताश्री मुझे क्षमा कर दो बेटे नहीं मुझे क्षमा कर दो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री आपका स्वास्थ्य कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप किससे बात भी कर सकें ये क्या हो गया आपको पिताश्री जब शरीर से प्राण निकलने का समय आता है तो स्वास्थ्य भी अपने वश में नहीं रहता है नहीं नहीं पिताश्री ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए मत कहिए ऐसा हे प्रभु हे प्रभु ऐसा सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते मत कहिए ये क्या कह दिया पिता ने प्राण छोड़ने की बात सुनकर राम सन्न रह गए ऐसा क्या हो गया जो पिता ऐसे कठोर वचन कह रहे हैं ये क्या हो गया है हमें राम को ये वचन सुनकर ही ऐसा गहरा धक्का लगा था कि वो स्वयं को संभाल नहीं सके वो उनके ऐसा कहने का कारण जानना चाहते थे पर क्या दशरथ कभी कह सकेंगे कि किसने इस स्थिति में जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है, पिताश्री, ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए। मैं अभी राजवेद्य को बुलवाता हूँ, वो अभी आ जाएंगे। अरे कोई है? आदेश करें कुमार, जाओ, जाके राजवेद्य को बुलवाओ, जल्दी करो। आप आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे आप। नहीं, पुत्र नहीं। अब इस संसार का कोई भी वेद मेरा उपचार नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है, राम। नहीं, नहीं पिताश्री। आओ, मेरे गले लग जाओ। आओ राम। पिताश्री, पिताश्री, मैंने आज तक आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। सारी अयोध्या में सब कहते हैं कि आप जरा और मृत्यु से परे, आप अयोध्या का वो सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता। और और स्वयं माँ पैसी बातें कर रहे हैं आप आप महल में चलिए पिताश्री अभी राजवेद्य पहुँचते होंगे अरे अरे कोई है कोई सुनता क्यों नहीं युवराज की जय हो मेरे लिए क्या आदेश है राजवेद्य क्यों नहीं आए अभी तक शीघ्र जाओ और मंत्रीवर सुमन से कहो कि वो वो राजवेद्य को बुलवाएं जैसी आ गया कुमार � क्योंकि मेरा अंत निकट है। केवल दुख इस बात का है कि मैं अपने जीते जी, तुम्हें आयोद्याक के सिंहासन पर नहीं बिठा सका। पिताश्री, पिताश्री मुझे आयोद्या का शासक नहीं बनना है। नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन। मैं तो चाहूँगा कि आप चिरकाल तक आयोद्या के सिंहासन पर बैठिए। आप ही राज्य की तू मेरी एक बात मान लो पुत्र। यदि इस शन के बाद मैं कोई भी आदेश दूँ तो मेरे आदेश को ठुकरा देना पिताश्री। ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? भला मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं पिताश्री? ये असंभव है, असंभव है भले ही सूरज पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबने � राम की मेरे लिए अब राज महल में आसन पर नहीं, बल्कि चिता पर जाने का समय आ गया है, पिताश्री महाराज ये क्या हो गया है आपको? देखें महाराज, देखें मैं राजवैद को लेकर आया हूं ये आपको शीघ्र ठीक कर देंगे, वैद जी देखिए ना, देखिए ना पिताश्री कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है आंखें खोलिए महाराज। देखिए मंत्री और सुमंत के साथ अन्य मंत्री भी आए हुए हैं। हाँ महाराज। आप एक बार आंखें खोलकर देखिए तो सही। हाँ महाराज। अब मैं आ गया हूँ। मुझ पर विश्वास रखें। मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा महाराज। राजवेद, आप मेरे शरीर के कष्ट की चकित्सा कर सकते हैं, पर मन की पीड़ कैसी पीड़ा है आपको? कौन सी पीड़ा है? हाँ महाराज, बताइए, बताइए कैसी पीड़ा है आपको? कौन सी पीड़ा है महाराज? हाँ हाँ महाराज, अब बता क्यों नहीं देते अपने मन की पीड़ा को? क्यों खुट कर अपनी पीड़ा को बढ़ाते जा रहे हैं? यहाँ सब आपकी पीड़ा का कारण जानना चाहते हैं। आप बता दे� अब तोड़ दीजिए चुप्पी कब तक इस तरह स्वयं को जलाते रहेंगे महारानी के केकी की बातें सुनकर महाराज के साथ श्री राम के भी जैसे प्राण निकल गए वो पिता महाराज दशरथ मुख पर उभरी पीड़ा सिर्फ देख सकते थे वो समझ नहीं पाए थे कि क्या करें और क्या ना करें ये कैसी थी के प्रभु राम भी असहाय हो वो प्रभुराम जिनके करने से ही सृष्टि में सब कुछ होता है वो स्वयं असहाय हो गए इतने असहाय कि उनकी आंखों से बस आंसू ही बह सकते थे काहे ऐ सन दुख दियो काहे बचाया ओ प्र प्राणहंस का साथ कहां प्राणहंस का साथ कहां जब साथ न रही Oh